दोस्तों, एक वक्त आता है जब सुबह जल्दी उठना एक चैलेंज नहीं रहता, एक सुकून बन जाता है। वो लम्हा जब दुनिया सो रही होती है और आप खुद से मिल रहे होते हो। हाल कहते हैं, मिरिकल मॉर्निंग कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं, ये एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन है तुम और तुम्हारी जिंदगी के दरम कुछ लोग कहते हैं मुझे meditation से peace मिलता है, कुछ कहते हैं मुझे लिखने से clarity, किसी के लिए silence miracle है, किसी के लिए sunrise के साथ run करना. हैल का message simple है, copy मत करो, connect करो. जो तुम ही जिन्दा महसूस कराए, वही तुम्हारा ritual है. वो कहते हैं मुझे एक routine चाहिए थी, और वही इन सिक्स हैबिट्स का असली मतलब है सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं सेल्फ कनेक्शन सोचिए अगर आप सुबह उठकर पहले ग्रेटिटीड लिखो वो छोटी छोटी चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो तो दिन की पहली एनर्जी पॉजिटिविटी होती है फिर जब आप साइलेंस में बैठते हो तो दिमाग की धूल गिरती है और जब � मैं अपनी सुबह ऐसे लिखता हूँ जैसे एक आर्टिस्ट कैनवस पर रंग भरता है। कोई राइट या रंग नहीं होता, सिर्फ वो जो आपको सेंटर्ड फील कराए। और हाँ, कंसिस्टेंसी। मिरिकल मॉर्निंग एक दिन का नहीं, रोजाना का इम्तिहान है। क्योंकि आपका दिमाग तभी नए पैटर्न सीखता है जब आप उसे रेपीटिश अगर सुबह आपका वक्त खुद के लिए है, तो दुनिया जान लेगी कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। दोस्तों, इस रूटीन का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि आप दिन के लिए रेडी नहीं होते, दिन आपके लिए रेडी होता है। आप अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करते हो, जो स्ट्रेस, नेगेटिविटी और कंफ्यूजन को द एक वक्त आता है जब आप अलाम के बजने से पहले उठ जाते हो, क्योंकि आपका दिल सुबह के सुकून का इंतजार कर रहा होता है। हेल कहते हैं, मिरिकल मॉर्निंग का मतलब है हर दिन अपनी जिंदगी के साथ फिर से कमिटमेंट लेना। ये वो मोज़ज़ा है जो हैबिट से इबादत तक पहुँचता है। दोस्तों, शायद अब आप समझ � अपनी मर्जी से, अपने वक्त पे, अपने मकसद के साथ। क्योंकि ज़िंदगी तब बदलती है, जब आप सिर्फ सपने देखना नहीं, उनके लिए उठना शुरू कर देते हो। और जब आप वो पहली सुबह जीत लेते हो, तो फिर कोई रात ऐसी नहीं होती, जहाँ से उजाला न उभरे।